संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व महर्षि देवस्थान और अर्जुन का राजा युधिष्ठिर को समझाना पायुजी कहते हैं राजन युधिष्ठिर की बात पूरी होने पर वहां बैठे हुए देवस्थान नाम के एक तपस्वी ने ये युक्ति युक्त वचन कहने आरंभ किए अजा शत्रो आपने धर्मानुसार यह सारी पृथ्वी जीती है इसे आपको व्यर्थ ही नहीं त्याग देना चाहिए राजन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 के पुत्र राजा ने बड़ी धूमधाम से इंद्र का का यज्ञ यज्ञ किया था। उनके उनके में लक्ष्मी देवी स्वयं पधारी थी और उनके सभी पात्र सुवर्ण के थे। राजा हरिश्चंद्र का नाम भी आपने सुना ही होगा उन्होंने भी बड़ा धन खर्च करके इंद्र का यजन किया था उसे वे पुण्यों के भागी हुए और शोक रहित हो गए इसलिए सारा धन यज्ञ में ही लगा देना चाहिए राजन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 और अचलता ये ही प्रधान धर्म है और ऐसा ही स्वयंभू मनु ने भी कहा है राजन आप भी प्रयत्न पूर्वक इसी धर्म का पालन करें ध्रुपति का यह धर्म है कि इंद्रियों को सर्वदा अपने अधीन रखे प्रिय और अप्रिय में समान रहे यज्ञानुष्ठान से भी जो बचे उसी अन्न का सेवन करें शास्त्र के रहस्य को जाने दुष्टों का दमन करता रहे साधुओं की रक्षा करे प्रजा को धर्म मार्ग पर ले जाकर उसके साथ धर्मानुसार व्यवहार करे और अंत में पुत्र को राजलक्ष्मी सौंपकर वन में चला जाए वहां भी वन के फल फूल आदि से निर्वाह करता हुआ आलस्य त्याग कर शास्त्रोक्त कर्मों का ही विधि पूर्वक आचरण करे जो राजा इस प्रकार बर्ताव करता है वही धर्म को जानने वाला है उसके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 इसी प्रकार रुद्र वसु आदित्य साध्य और अनेकों राजस्व ने भी इसी धर्म का आश्रय लिया था तथा तो निरंतर कर आचरण करने से स्वर्ग प्राप्त किया था वैशंपारण जी कहते हैं राजन इस प्रकार जब देवस्थान मुनि का भाषण समाप्त हुआ तो अर्जुन ने अपने बड़े भाई महाराज दृष्टि से जो अभी तक बहुत उदास थे फिर कहा राजन आप धर्मज्ञ हैं आपने छत्री धर्म के अनुसार ही यह दुर्लभ राज्य प्राप्त किया है फिर आप इतने दुखी क्यों हैं, महाराज आप छात्र धर्म का विचार कीजिए छत्री के लिए तो धर्म युद्ध में मर जाना अनेकों यज्ञों से भी बढ़कर है तब और त्याग तो ब्राह्मणों के धर्म है दूसरे के धन से अपना निर्वाह करना यह छत्री का धर्म नहीं है आप तो सब धर्मों को जानते हैं धर्मात्मा है बुद्धिमान है कर्म कुशल और संसार में आगे पीछे की सब बातों पर दृष्टि रखने वाले हैं तथा आपने छात्र धर्म के अनुसार शत्रुओं का शत्रुओं को परास्त करके यह निष्कंठक राज्य प्राप्त किया है अतः अब मन को वश में रखकर आप यज्ञ दानादि का अनुष्ठान कीजिए देखिये इंद्र कश्यप ब्राह्मण का पुत्र था किंतु अपने कर्म से वह छत्रीय हो गया था उसने पाप पापरायण निन्यानबे जातियों का वध किया था लोक में उसके इस कर्म को प्रशंसनीय ही माना गया है अतः तो जो कुछ हो चुका है उसके लिए आप शोक न करें वे सब वे तो छात्र धर्म के अनुसार शास्त्रों से मारे जाकर शास्त्रों से मारे जाकर परम गति को ही प्राप्त हुए हैं